IET NCERT द्वरा प्रस्तु थे कक्षा पांच की हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिम्जिम में संकलित पाठ की ध्वनी प्रस्तुती पाठ का शीर्षक है स्वामी की दादी बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं उनका सामान था पांच दरीयों तीन चादरों पांच तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें ताम्बे के सिक्के, इलाईची, लॉंग और सुपारी पढ़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामी नाथन दादी के भास उनकी गोद में सिर रखे, लॉंग इलाईची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसंद और सुरक्षित महसूस कर रहा था आजा आजा जाओ बड़ी प्रसन्नता से भर कर वो बोला ओ दादी तुम नहीं जानती राजम कितनी उची चीज है अच्छा उसने दादी को राजम और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है स्वामीनाथन बोला सच ओसेब पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए दादी ने पूछा उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं वो यहां की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं अच्छा दादी काफी प्रभावित हुईं उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा उन्होंने कहा फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मैजिस्ट्रेट थे जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे उनसे डरकर खोखार से खोखार डाकू तक भाग खड़े होते थे स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा <laughs> लेकिन दादी बोलती ही गईं इधर-उधर भटकती हुई और अलग-अलग समय पर घटी घटनाओं को गड़मट करती हुई बस काफी है दादी उसने रूखे स्वर में कहा मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जानती हो उसी गणित में कितने नंबर मिलते हैं सारे नंबर मिलते होंगे है ना दादी ने पूछा अरे नहीं उसे 100 में से 90 मिलते हैं चलो अच्छा है लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए तुम्हें पता है तुम्हारे दादा कभी-कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे hmm. किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले दसवां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी-कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे हम्म जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही पता नहीं मैंने कब उसे उतारा हां जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई नहीं तुम्हारी बुआ नहीं तुम्हारे पिता याद आया तब बच्चा 10 दिन का था अरे hmm. नहीं मैंने पहले ठीक कहा था तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी पता है वो मेडल अब कहां है hmm. मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवाकर चार चूड़ियां बनवा ली और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूं कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं और अब बस भी करो दादी तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती बोलो दादी जबराजम छोटा सा लड़का था तू उसने शेर मारा था सच बड़ा बहादुर लड़का है तुम यह बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो अरे नहीं नहीं तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की राजम के पिता एक जंगल में डेरा डाले हुए थे अच्छा राजम उनके साथ था अचानक दो शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया दूसरे ने राजम का पीछा किया राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से कोली चलाकर शेर को मार डाला दादी क्या तुम सो गई उसने कहानी खत्म होने पर पूछा नहीं नहीं, नहीं बेटा सुन रही हूं अच्छा बताओ कितने शेर आए थे दो शेर राजम पर झपटे थे दादी ने जवाब दिया स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूं और तुम नींद में ना जाने क्या-क्या ऊल-जुलूल -क्या कल्पना किए जा रही हो अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा मैं जानता हूं तुम क्यों ऐसा कर रही हो तुम राजम को पसंद नहीं करती है नहीं नहीं वो तो बहुत प्यारा लड़का है <laughs> दादी ने बड़े विश्वास से कहा उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था स्वामीनाथन खुश हो गया दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संतेह पैदा हुआ दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है एक-एक शब्द पर विश्वास करती हूँ <laughs> दादी ने स्वर में मिठास भर कर कहा स्वामी नाधन को इससे खुशी हुई लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा जो भी उसे जूटा कहेगा वो उसे गोली मार देगा अच्छा <laughs> दादी ने इसका समर्धन क और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंघासन पतनी और बच्चे को खो दिया और अंत में उससे सब कुछ वापस मिल गया उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामी नाथन खराटे लेने लगा तो हरी इस चंद्र ने अपनी पत्नी और अच्चे को इस तरह से खूस दिया लेकिन बाद में हुआ दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी फिर वो भी सो गई स्वामी की दाढ़ी अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख आर के नारायण अनुवाद मstrstrम कपूर कलाकार नीरज यादव सुचित्रा गुप्ता और आकाश ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन